वासुदेवाय यथारूद गीता दो गीता का सार श्लोक संख्या से सैतालिसगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रूपन के संस्थापक आचार्य के द्वारा मज्ञानीरांध्य ज्ञानांजनशलाक चक्षुन्मील ये तस्म श्री ग्रवे नम श्री चैतन्य भगवान आज और बता रहे कर्मण्यवाधिकारे माँ फलेश माँ कर्म फल हेतु माँ के संगोस्त कर्म का सबसे फेमस श्लोक पूरे विश्व में यह है भगवदगीता बोलेंगे तो उनको ये श्लोक आता होगा कोई से भी धार्मिक महाभारत में जब पहली बार आया महाभारत तो दो श्लोक आए थे एक है एक ही है ये है दूसरा आते हैं धार्मिक श्लोक है ये लेकिन इसका पालन कोई नहीं करते कर्म नहीं वह अधिकार रखते कर्म करने का आपको अधिकार है माँ फले है कोई पालन नहीं करते लेकिन फल प्राप्त करने का अधिकार नहीं है आपको <laughs> नहीं काम करो और फल मत लो सबसे ज्यादा लोग हैं। हैं गलत गलत समझा समझा जाने सबसे ज्यादा वाला श्लोक भी यही है। लोग सोचते कि कहते बस अपना काम करते रहो, बात खत्म। <laughs> दूसरी लाइन भी नहीं बोलते हैं, दूसरा पद भी फल लेने का मना कर रहे हैं उसका क्या जी ये ये यादी। तो यादी यादी। या, वाला था था वाला वाला नहीं क्या नीचे है तो लोग ऊपर वाले का भी एक आधा ही लेते हैं पहला वाला कर्मणि नहीं है कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन दूसरा जो है फल मत लो वो नहीं बोलते है तो ये फल तो उनको चाहिए मतलब तो तो तो तो हाँ। कर्म करने में आपका अधिकार है यहाँ पर अधिकार शब्द का अर्थ हक नहीं है हक या राइट नहीं है यहाँ पे अधिकार शब्द का अर्थ है आपकी योग्यता है कर्म करने में आपकी योग्यता है आपकी योग्यता कर्म करने के लिए है लेकिन फल को भोगने की आपकी योग्यता नहीं अधिकार कर्मणी एवा न तो फलेशु कहते हैं माँ कर्म फल हेतु और अपने कर्म करने से जो आपका फल बनता है उसका कारण आप मत बनो क्योंकि तो यदि आप उसको भोगने जाओगे तो आप उसका कारण बन गए हेतु और माँ संगोस्तव कर्मणी और कुछ काम नहीं करने को आसक्त मत रहो तो यहाँ उसको समझे अच्छे से देखो आपको कुछ काम करना है ठीक है काम का एक फल बनेगा हमेशा कुछ भी कार्य करे उसका कोई फल बनेगा सही गेहूं बोते हो तो उसमें से पौधा निकलेगा आगे जाकर के गेहूं मिलेगा तो आपने जो कृषि कर्म किया उसका फल मिला गेहूं सही हर एक कार्य करने में एक फल प्राप्त होता है तो भगवान कह रहे कार्य करना चाहिए तुमको ये तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल नहीं लेना चाहिए <laughs> फल नहीं लेना चाहिए क्योंकि यदि फल लेते तो आप वो कार्य के कर्ता बन गए फिर उसका जो प्रतिफल है वो आपको भोगना पड़ेगा तो, तो अभी ऐसा करेंगे तो भगवान कह रहे कि फल को भोगो मत नहीं तो तुम उसका कारण बन जाओगे उसके कर्ता में हाँ, फल को उप्योग फल को भोगना मतलब फल लेना उपयोग तो और भोग में क्या अंतर है ये है ना मतलब एक तो भाई भोगना मतलब कि भाई इसके और भोगना मतलब वो जीवन चलाना नहीं भगवान तो कह रहे की उसका आप, आपके लिए नहीं है वो फल काम आप करो फल आप मतलब क्योंकि यदि आप फल लोगे तो आप उसके कर्ता बन जाओगे कर्ता बन जाओगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा माँ कर्म फल हेतु इसलिए फल के हेतु मत ले गेहूँ बो दिया गेहूँ बो दिए फिर क्या करेंगे ये पॉइंट है ना फल मतलब बराबर तो गेहूँ बो दिए फल नहीं लिया तो क्या उसको छोड़ देना है ऐसे ही ऐसे नहीं छोड़ देना है इसलिए भगवान के माँ कर्म माँ कर्म फल हेतु अपने कर्म के फल का हेतु मत बना मतलब खुद उसको यदि लोगे ऐसा नहीं गेहूँ लेना नहीं है नहीं खुद यदि लोगे तो उसके आप हेतु बन जाते तो फिर ऐसा जब कहते हैं तो क्या विचार आएगा मान लो ऐसा नियम अभी बलराम ने ले लिया जीवन में कि चलो तो अभी मैं तो इसको भोगूंगा ही नहीं तो फिर क्या आएगा अभी गेहूं में पानी देना है तो सुबह में बैठे हैं पानी देना है लगे, छोड़ो ना अभी कुछ है नहीं और मेहनत करे कुछ ऐसा बेल मिलने वाला नहीं तो क्यों करूँ थी? तो क्या होगा अकर्म में चले जाएंगे मतलब कुछ करने नहीं करने की आ है मुझे मिल रहा था जबरदस्त रात को दो बजे भी पानी देने चले जाएंगे लेकिन अभी पता चला मुझे मिल नहीं रहा है अलग आएगा क्यों ऐसा हो रहा है <laughs> आ, अपने मिलने इसका अर्थ है कि अपने मिलने में आ सकती है तो भगवान वो अपने मिलने में जो आ सकती है उसको यहाँ पे अच्छा मतलब तो टारगेट कर रहे हैं अच्छा। कि अपने मिलने में आ सकती है इसलिए भगवान बोले ये तीन पालन करो फिर ऐसा मत सोचो मैं कुछ करूंगा नहीं माते संगोस्त कर्मणि कुछ नहीं करने में आ मत रहो क्यूकी ये तीन बता दिए कि कुछ लेना नहीं है कुछ तो फिर कोई कुछ करेगा नहीं तो वो भी नहीं करना है काम तो पूरा पूरा करना है और कुछ लेना नहीं है मतलब मेंटेलिटी पहले ये की सब कुछ भगवान का है उनकी सेवा के लिए उनको देना है आ, उस तरह से मेंटेलिटी रख करके जब कार्य करते कर, हैं अर्जुन को बोल रहे सुखे दुखे समय कृतवा जो भी कुछ आपको है वो अपने लिए मत सोचो कुछ भी केवल कार्य करने के लिए करो तो तो, हाँ केवल ड्यूटी के लिए में तो पूरा भोग करने के लिए करते हैं। भोग करने के लिए भी कार्य नहीं करते भोग भी कुछ दूसरे प्रकार से करना चाहते हैं। है फॉर्मेलिटी है। और ड्यूटी में अंतर है भोग तमोग लोग क्या करते हैं भोग तो उनको करना ही है और जितना हो सके कम कार्य करे पड़े रहे रजोगुण वाले उनको भोग करना है और सोच से बहुत ज्यादा कार्य करेंगे बहुत ज्यादा भोग होगा ये रजोगुण वाले सत्यो गुण वाले क्या है बहुत ज्यादा काम करेंगे भोग नहीं करना है <laughs> वो काम क्यों करना है क्योंकि भगवान ने बताया है शास्त्र में है इसलिए मेरी ड्यूटी है ये करूंगा ये अच्छा आदमी और जो तीनों गुणों से पर है वो क्यों करता है वो काम बहुत ज्यादा करता है खुद भोग नहीं करता है भगवान को भोग कराता है पर ये क्यावल क्यावल भगवान पर निर्गुण तीनों गुणों से सेवल और केवल सारा खाते है क्यों आप 365 दिन भोग लगाएंगे ये तो पूरा हो जाएगा अरे नहीं क्या बहुत ज्यादा थोड़ी ना कहने का तात्पर्य है कि केवल और केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो है निर्गुण तीनों गुणों से परे तो भगवान यहाँ पे वो मेंटालिटी को हिट कर रहे हैं मायावादी है वो लोग क्या करते हैं कर्म सन्यास ले लेते हैं देखो भाई यहाँ तो भोग करेंगे तो उसके साथ बहुत बड़ी बहुत बड़ी समस्याएं आएगी इसलिए भोग नहीं करना ठीक है इसलिए त्याग करो इसलिए सब कुछ त्याग कर दो ठीक है त्याग करना है तो अपने को कार्य करने की क्या जरूरत है समझे कैसे कुछ भी हो जाएगा कर्म सन्यास कोई संसफी तो तो है ना हम सब एक है वो खा लेगा ऐसा नहीं होता लेकिन उनको टेंशन नहीं है क्या होगा मर भी गए तो क्या है कर्म संन्यास प्राप्त कर लिया उन्होंने तो वो अकर्मण कुछ नहीं करने के लिए आ सकते मतलब तो मायावती ही उनको भी ईट कर दिया सबको ईट किया क्योंकि वो जो उसका मूल क्यूंकि भौतिक जगत में अस्तित्व के पेड़ का वो मूल के ऊपर भगवान ने वार किया इस श्लोक से काम करो जम के काम करो और सब कुछ मुझे दो <laughs> ये इसका वास्तविक अर्थ है अभी अलग अलग स्तर पे लोग उसको अलग अलग प्रकार से पालन कर सकते सत्र तक काम करें और जितना आवश्यक है उतना ही शरीर यापन के लिए लिए ताकि ये शरीर और भगवान की सेवा में लग पाए वो हेतु से तो किसी कैपेसिटी वो ज़्यादा है ना खाने की शरीर तो अच्छा को जो जरूरी है तो शिरावी शिरावी शिरावी शिरावी शिरावी। बड़े बड़े काम करने वाला और बहुत खाने वाला लेकिन पिपी लिखा कर्म भी को दरा नहीं होना चाहिए चीटी जैसा काम और हाथी जैसा दाम क्या चार, चार. चार? हाथी हाथ हाथ जैसा हाथ चार चार तो हाथ खाओ, कॉम्बिनेशन होता है ना यहाँ तो हाथी जैसा खाओ चीटी जैसा करो काम या तो चीटी जैसा खाओ और हाथी जैसा काम करो चीटी जैसा खाकर हाथी जैसा काम करने वाले हैं वो बहुत उच्च कर पे कौन थे छठ गोस्वामी दो तीन दिन में एक बार थोड़ा सा इतना छाछ और काम करेंगे पूरा 24 घंटा सोते भी नहीं थे एक आध घंटा कभी सो लिया दो तीन दिन में और उनका काम हाथी जैसा किसी भी प्रकार से हाथी बड़ा काम है नईस घंटे कौन काम कर हाथी मतलब जैसा काम मतलब इतना बड़े बड़े काम ऐसा नहीं है कि केवल वेट में ज्यादा हो गई जैसा खाना दहेज कर ना क्यों चीटी जैसा खाना मनुष्य के कम्पेरिजन में और हाथी जैसा खाओ हाथी जैसा काम करो तो भीम भीम काम करो उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे और चीटी जैसा खाओ चिटी जैसा काम करो एक सामान्य बात है ये तो वही जैसा जैसा खाओ काम कर का अमाउंट कम होगा तो के हो गया मतलब ओवरऑल एकदम सिंपल व्यक्ति कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला तो कहने का तात्पर्य कह रहे कि काम करो जम के और फल दो मुझे मिला है ना ले सकते, ना? फिर ले सकते ना? क्या ले सकते? खाने भगवान जो दे उसका प्रसाद कितना ले लेने का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 कर्म स्वधर्म के कार्य हैं, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें कर्मफल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है इस तरह वह ऐसे कर्मफलों का भोगता होता है जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं यथा नित्य कर्म आपातकालीन कर्म तथा तो इच्छित कर्म नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं अतः ऐसे कर्म अशुभ है हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी उसका युद्ध विमुख होना उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है नहीं करना है कर्म अकर्म मैं कुछ कर्म नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा <coughs> क्योंकि युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक वह बंधन का कारण है अकर्म पापमय है अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है अकर्म पाप कर्म कुछ नहीं करना नियत कर्मों को नहीं करना वो पाप कर्म सोचते हम कुछ नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पाँगे। तो पाप लगेगा कुछ नहीं कर रहे बोझ बन सोचते ना तो पाप लगेगा, तो तो <laughs> तो <laughs> और हालत से भी लोग नहीं करते काम गुल्ली मारते हैं। दिए दिए। नहीं करते बैठ बैठ जाते करके जाते हैं ठीक से नहीं करते घुमा दिया बहाना बना दिया सिर दुख रहा है कुछ नहीं है तो भी मन नहीं कर रहा है तो ये सब हाँ काम नहीं करने का लक्ष्य है मैंने, मैंने कहा बोला आपने मैंने बोला मैंने तो प्रिंसिपल बताया मैंने नहीं बोला कि तो उस प्रकार से अपने आप को क्या बोलते हैं आत्मावलोकन करना चाहिए शास्त्र बताया तो अरे मुझे तो नहीं पड़ता ना कुछ तो उससे हम अपने जो गलत कार्य है पहले तो हमको पता चलेंगे पता चलने के बाद हम उससे बच सकते यदि चाहे तो पूरा अवसर देता है शास्त्र तो ये कृपा है शास्त्र की हम में जो सब दुर्गुण है अनर्थ है वो हमको दिखाता। जी एक दिन अगर नहीं कर तो हमको शास्त्र दिखाता है, और वो देखने पर फिर अभी हमारे ऊपर उसको हटा उसको हटाने का प्रयास कर तो ये कृपा है शास्त्र की कृपा वो नहीं है कि हम बस बैठे रहे और शास्त्र सब कर देंगे वो गलत कंधस्ट है कृपा की घोड़े को नदी तक लेके आ सकते लेकिन पानी तो उसको खुद को पीना पड़ेगा ऐसे शास्त्र हमको हमारे अनर्थ दिखा सकते हैं लेकिन हटाने तो हमको पड़ेगा उसकी पद्धति भी बताएंगे शास्त्र की ऐसा करो तो हटेंगे करना हमको पड़ेगा हम नहीं कर पाएगा जबरदस्ती कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं निरंतर है असामर्थ्य से कोई नहीं कर पा रहा वो अलग बात है ही ना आलस्य आ रहा है और सिर दर्द का बहाना बना दिया सिर दर्द है नहीं ये असामर्थ्य है वही कह रहा हूँ छोड़ो ना आप कौन करेगा प्रभु जी पूछेंगे सिर दुख रहा था इसलिए सो गया था पर वास्तव में सो गया होता है इसलिए सो गया सही बात बोल रहा है लेकिन सिर दूफरा था इसलिए नहीं सो गया था नहीं करना था इसलिए सो गया था ऐसा ये मेहनती होना चाहिए अपने कार्यों में भगवान आगे बताते हैं योग कर्माणी संगम त्यक्त धनंजय सिद्ध सिद्धमो भूत समम योग उचित है कर्माणी ये कौन सा शब्द रूप है नपुंत कर्मन कर्मन वाला है वो तो कर्मणी तो सत्य में कर्मण होता इसका कौन सा है अलग है ना ये मनानी आता है हाँ? मना में तो थोड़ी ना आता है मनामसी कौन सा विभक्ति मन सी तो सप्तमी होता है कर्मणि कर्मी सप्तमी एक वचन है कर्मणी एवं अधिकार माँ फलेश हाँ। सप्तमी कर्मण मनस जैसा रूप हुआ ना हाँ। कर्म उसका द्वितीय विभक्ति हाँ। एक वचन हुआ कर्मणि तो कर्मणी कौन सा विभक्ति कौन सा वचन हुआ कौन सा कर्म कर्माणी योगस्थ कुरु कर्माणी फलम फले फला जैसा लग रहा है बहुवचन। लेकिन फिर अलग उसका शब्द रूप हो गया वाला नहीं रहा कर्म कर्मणी वाला वो है कर्मन। नहीं। वाला, वाला है उसमें आएगा कर्मण हाँ भी आएगा प्रथमा प्रथमा बहुवचन में आत्मना न मनसा तरह मनसहा आत्मना षीय क्वचन और प्रथमा बहुवचन दोनों में आता है आत्मना ठीक है ये चलिए कुछ पूछा था क्या क्लास में क्या तो योग कर्माणि योग में स्थित हो कर के कर्म करो और संगम त्यक्वा उसके साथ जो आसक्ति उसको त्याग करके हे धनंजय सिद्धि असिद्धियो हो सिद्धि और असिद्धि में भूतवा समान हो करके तो क्या कह रहे हैं भगवान हे धनंजय सिद्धि और असिद्धि में समान हो करके योग में स्थित होकर के कर्म करो उनसे आसक्ति छोड़ कर हे धनंजय कर्म से आसक्ति छोड़ करके योग में स्थित होकर के सिद्धि और असिद्धि में समान हो करके कर्म करो और ये जो समत्व है ये जो, ये जो जो है कर्म करने में उसको योग कहा जाता है योग उचित हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है <clears throat> त्पर्य कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें और योग है क्या योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना और परम तत्व कौन है भगवान ही परम तत्व है और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्णाशम धर्म है विष्णु पुराण में कहा गया है वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं यहां तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण की तुष्ट करना कृष्ण को तुष्ट करना है अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर कर भी नहीं सकता यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है भगवान कह रहे इस प्रकार से काम करो अपने फलों से आसक्त हुए बिना जीतेंगे हारेंगे क्या होगा वो सब चिंता किए बिना क्योंकि भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं तो उनके लिए कर्म करो हो गया ये योग है इसको योग कहते हैं योग मतलब समत्व अपने कार्य के अच्छे बुरे फलों से आसक्त नहीं रहना उसको भोग करने से आसक्त नहीं।, नहीं उसको योग कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रण में करके उसको भगवान की सेवा में लगाना इसको कहते योग बार हमने जैसे देखा था इंद्रियों को नियंत्रण करना वो एक भाग है योग का तो कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं लेकिन कहीं और लगा नहीं पाते हैं तो उनको मायावादी कहते हैं या ब्रह्मादी कहते हैं तो वो तो एक ही भाग है योग का दूसरा भाग है भगवान के सामने में लगाना तानी सर्वाणी संयम युक्त आशी तमत् तो जब दोनों भाग करते हैं तब वो योग वास्तविक योग है अन्यथा वो योग बहुत लंबा नहीं टिकता है खत्म हो जाता है थोड़े समय बाद तो वो सबको संयमन करके भगवान की सेवा में लगाना है इसलिए कृष्ण भवन अमृत एकमात्र एक कृष्ण भवन अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है स्वामित्व भाव बल्ला भावना समत की जो भावना है असमत्व नहीं स्वामित्व ये मेरा है वो भावना से केवल कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही मुक्त हो सकते भक्ति करके उससे मुक्त हो सकते ये मैं और मेरा की जो भावना है वो स्वयं से शुरू हो करके भगवान बनने तक मैं मैं और मेरे की भावना रहती है कोई सोचता है कि ये जो सब में काम कर रहा हूं उसका जो फल मिल रहा है वो मेरे लिए है मैं इसका भोग करूंगा पूरा सब हुँ? तो कोई सोचता है ये जो मुझे सब फल मिल रहा है गेहूं मिल रहे हैं जो भी मिल रहा है मेरा कार्य करने से वो मेरे परिवार के लिए है तो कौन ज्यादा अच्छा है अपने लिए रख रख रहने वाला कि परिवार के साथ बांट के खाने वाला कौन ज्यादा अच्छा है समझे परिवार वाला सही परिवार वाला असल तो मेरा परिवार है और मैंने जो उगाया है केवल मेरे परिवार के लिए दूसरे के लिए मैं नहीं दूंगा और तो दूसरा है सोचता है कि मैंने जो उगाया है कि मेरे गांव के लिए सबके हम सब मिल बांट के कौन ज्यादा अच्छा गांव सोचता है कि ये तो हमारा उगाया हुआ उगा है यहाँ पे यह हम किसी और को नहीं देंगे हम ही भोग करेंगे सब और कोई गांव है जो ये सोचता है कि ये हमारा जो पूरा जिला है उसमें जो भी लोग रहे सबके साथ मिल बाट के खाना चाहिए वो लोग भूखे रह रहे हैं तो उनको जाकर के देते हैं तो जिला वाला अच्छा ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा देश, देश की चिंता करता है पूरे देश में मिल बांट के रहना चाहिए तो कोई पूरे विश्व की चिंता करता है तो पूरे विश्व में सबको सब, सब मनुष्य को मिलना चाहिए तो कोई उससे भी बियॉन्ड चिंता करता है कि केवल मनुष्य को नहीं कुत्तों को भी मिलना चाहिए एक यो नहीं कोई उससे विशाल चिंतन करता है कुत्ते और गाय दोनों को मिलना चाहिए लेकिन कोई इतना चिंतन नहीं कर पाएगा कि हर एक जीव जाति को मिलना चाहिए है सोच तो ही सकता है सोच ही तो सकता है हरेक जीव जाति कौन कौन सी है वो पता भी नहीं है कहाँ सोच सकता है <laughs> सोच भी नहीं सकता तो अनायास करने वाले भगवान स्वयं, भूत भगवान स्वयं का नाम है सभी सभी जीवों को सभी भूतों को भरण करने वाले आ नहीं करना प्रेस तो और हमारे लिए तो सोचना भी असंभव है <clears throat> तो ये चेतना में जो स्वामित्व की भावना है वैसे विकसित और ज्यादा विकसित और ज्यादा ब्रोडर ब्रोडर बड़ी बड़ी होती जाती है कि ज्यादा उदार है जो ज्यादा लोगों का सोचता हैं वो ज्यादा उदार है ऐसा हम सोचते हैं किंतु जब तक भगवान के सेवक नहीं बनते तब तक हम वो स्वामित्व की भावना नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पूरे विश्व का भी सोच रहे तो भी वो ये सोच रहे मैं मनुष्य हूँ और क्योंकि मैं मनुष्य हूं इसलिए मनुष्य जाति महान है इसलिए मनुष्य जाति को मिलना चाहिए उसमें मैं तो आ ही गया कि मैं इससे संतुष्ट हूँ मेरा लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो कोई सोचता है कि मैं भगवान बनूंगा ब्रह्मो में लीन होगा तो वहां तक ये चलता है ब्रह्मो में लीन होने तक भी कि स्वामित्व की भावना रहती लेकिन जो भक्ति में आते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं जो भी उगा रो मेरा है ही नहीं सब कुछ भगवान का है तो भगवान को इसको जैसे उपयोग करना है ऐसा मैं उपयोग करूंगा उनके दास के दास का दास बनकर करके सब भगवान की संपत्ति है तो भगवान को इसको जैसे उपयोग करना है तो मैं उनका दास बनकर के इसको उपयोग करूंगा उस प्रकार से जैसे भगवान चाहते हैं चाहते कि यह को मैं कुएं में डाल दू तो कुएं में डाल दूंगा जो भगवान की छा जैसी भगवान की छा उनकी सम्पत्ति मेरी संपत्ति कहा है मैं तो केवल काम किया थोड़ा वो शक्ति भी भगवान ने दी इसलिए भक्ति में जो आता है वो इस स्वामित्व के भाव के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो उसका आधार ही ये है कि मैं स्वामी हुई नहीं भगवान स्वामी ये तो उनका दास है। लेकिन जो भक्ति के मार्ग में नहीं आता है वो इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है स्वामी की भावना पर क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि मैं स्वामी हूँ हमेशा स्वयं से रिलेटी मान रहा है वो तो क्या होता है कि बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बनने का प्रयास करते हैं प्राइम मिनिस्टर तरफ बनने का प्रयास करते सब जगह से दुख मिलता है सोचते हैं है भगवान बन जाता हूँ तो वहाँ पे भी हुँ? सब यही सोचते तो है तो ना अभी भगवान बन जाऊंगा बहुत ही जगत में दुखी दुख हैं ना जीव से शिव बनने की पद्धति है आओ इतना रुपए दो आपको सिखा दूंगा अद्वैत साधना जिससे आप भगवान बन सकते हो अगर आप भगवान बनोगे तब पता चलेगा तो ये लो तो लोग इतने आपसे ना ना? ये वो दूसरों को भगवान भगवान भगवान पहले ही बन जाता खुद नहीं बनाया तो अच्छा प्रश्न है ये आपको कोई मिला ना तो उसको पूछने का कि आप दूसरों को भगवान बनाने का बोल रहे हो यहाँ पे जाना है तो क्या आप खुद भगवान बन चुके हो ऐसे आपको भगवान बनाने के लिए आपके पास पैसा है तो जब तक पैसा रहेगा तब तक आप भगवान नहीं बन सकते इसलिए मुझे दे दो था था नहीं। नहीं। महाराज ने एक मजाक किया था ये लोग दरिद्र नारायण करते है ना? दरिद्र को खाना देते इत्यादि करते तो उनको नारायण बना दिया और फिर दूसरी तरफ बोलते आओ हमारे पास इतना पैसा दो और आप भगवान बन जाओगे तो महाराज ने कैसे मजाक किया ये लोग अभी समझे कैसे भगवान बनाते हैं आपका सब पैसा लूट लेंगे आप बन गए दरिद्र और फिर बोलेंगे दरिद्र नारायण उन्हीं से जाके प्रार्थना करते भगवान लक्ष्मी पढ़ाते सिंपल वो यदि बोले हाँ मैं भगवान हूँ तो आपको एक क्रेन तैयार रखने की उसके वो पांच हजार किलो का पत्थर तैयार रखने का उसके ऊपर रखना वो तो अभी छोड़ता हूँ देखता हूँ भगवान होगी नहीं तुम भाग गये तो भगवान नहीं <laughs> बलराम बोलेगा तुम भगवान हो मैं असुर हूँ चलो लड़ते है स्वामित्व तो की भावना नहीं जाती है जब तक हम भक्ति में और भक्ति में ये इसलिए चली जाती है क्योंकि भक्ति उसके जड़ को ही काटती है कि आप स्वामी हो ही नहीं स्वामी ओरिजिनल स्वामी है उसका नाम दे दिया जब तक सौ रुपए की नोट पड़ी है बाहर ऐसे ही हजार रुपये की नोट ऐसे पड़ी है आपका दिखे तो आपको उसके स्वामी का पता नहीं है तो लगेगा मैं रख लू तो में मेरे परिवार को देता हूँ मेरे परिवार रक्षक को दे देता हूं, नहीं नहीं ये इसको पूरे नंदग्राम के लिए उपयोग करेंगे कुछ ना कुछ रहता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके ओरिजिनल स्वामी का आपको नाम पता चल गया हाँ ये तो इसकी है तो फिर क्या विचार आएगा हम्म? तो उसको जाके दे देता हूँ बात खत्म हो गई स्वामित्व के भवन आठ तब तक कुछ न कुछ स्वामित्व रहता है मेरा नाम रहेगा। कुछ न कुछ रहता है इससे कनेक्टेड कनेक्ट है लेकिन जब पता चल गया ये तो इसकी है तो फिर वो नहीं रहती यदि हम चोर नहीं है तो।, तो रहता है अरे उसकी है तो उसको दिखे नहीं जाए चिड़े गए थे तो न तो तो तो एक आदमी कहा था कुछ कैसे गिरे गए थे दूसरे आदमी ने ले लिया तो ने दे, मैंने देखा था तो पीछे से देखा है कहाँ पैसे गिरे कहाँ पैसे गिरे तो उसके, तो तो उसके पति ने बोला अभी कहां दिखेंगे कहा तो लेकिन ले। तो तो ये तो मेरा है मैं, तो मैंने का ये है स्वामित्व की भावना छूटती नहीं है पता ओनर का नाम आ गया तो पता चल गया की मेरा नहीं है किसका है तो यदि सज्जन व्यक्ति है तो उसकी वो स्वामित्व की भावना छूट जाएगी जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति के शुरुआत में हमको पता चला सब कुछ भगवान का है तो अब यदि हम चोर नहीं है <laughs> तो हमें हम स्वामित्व की भावना जानी चाहिए धीरे धीरे आपकी दर्शना करते हैं की जाए हाँ हाँ हाँ क्या था लिखा है नाम संकीर्तनमणास हाँ मुझे याद भी याद आद आये नाम संकीर्तनमणाशनम प्रमाण दुख शमन तम नमा लिखा नमा हरिम परम मुझे पता नहीं करना पड़ेगा मैं उस हरि को प्रणाम करता हूँ परम हरि को प्रणाम करता हूं जिनके नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करने वाले नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणा प्रमाणों दुख मनस्तम दुख शमन अः तम नमा तम हरिम परम नमामि प्रणामो प्रमाण प्रमाण उसका अर्थ क्या है प्रमाण दुख शमनमे प्रणासनम और उसका प्रमाण है दुख शमनम और उसका प्रमाण है कि दुख शमन हो जाता है भागवतम कांत भी है वेदांत सूत्र का भी यही अंत है अनावृत्ति शब्द है इसका मतलब क्या होता है क्या शब्द शब्दा से अनावृत्ति हो जाती है बाहरी से। मुक्ति प्राप्त हो जाती है और शब्द मतलब क्या शब्द हरिनाम ध्वनि से मुक्ति कृष्ण प्र